विशेष विशेषतो अधिकार है सर्वत्याग्रह विद्या ब्राह्मण ग्रहण मंत्र में जब ब्राह्मण ग्रहण किया है शब्द ब्राह्मण का ही विशेष रूपेण अः सर्वत्याग द्वारा ब्रह्म में इस पर दो नंबर टिप्पण बता रहे हैं पहले विशेषतःक् ब्राह्मणेत्र संयासी अधिकार अनुम ऐसा लगता है भाष्यकार ने सम्मति दिया यहां पर विशेषता शब्द बोल करके कि ब्राह्मण से इतर जो है क्षत्रिय वैश्य उनको भी सन्यास में अधिकार है ऐसा उनकी अनुमति है ऐसा भाष्यकार का भावना लग रहा है नहीं तो विशेषता शब्द क्यों ऊपर रखे ऐसे इनका भाव टिप्पणकार कार का अपना है लेकिन वह विशेषता अधिकार का पीछे एवकार का पीछे क्या कारण है वो बात अलग है आनंद देखिए आनंदगिरीकार कहते हैं कि ब्राह्मण के गुण ऐसा है जो सर्व त्याग आसानी से कर सकता है और सन्यास का अधिकार ब्रह्म विद्या का अधिकार उसको आसान है अन्यों के लगभग असंभव है कैसे महाभारत का श्लोक दे रहे हैं नहीं तादृश ब्राह्मण सास्ति यथेकता समता सत्यता शील स्थिति क्रिया अत्रोह स्रभूतेषु कर्मण मनसा गिरा च दानं शीलमेत प्रशस्त यदनिम स आत्मन कणुपौं अपत्र पेद वेन न तुयादन कर्म तथा श्लाघ्य दस शीलम समासे नहीं दत्तेम गुरु सत्तमो आंधगिरी में एक श्लोक है टिप्पण कार ने तो तीन श्लोक दे दिया है सब महाभारत शांति परम मोक्ष धर्म अध्याय में सारी चीजें मिलते हैं साफ बात है नैतादृशम ब्राह्मण से ब्राह्मण के पास जो है इससे बढ़कर कोई धन नहीं हो सकता क्या यथा एकता एकता दूसरी समता तीसरी सत्यता यह सब मिलना मुश्किल है आजकल के ब्राह्मण में ये तो कलुग्री ब्राह्मण समझना पड़ेगा आजकल जो है ये जो बता रहे सत्युग द्वा में द्वापर में त्रेता में समय रहे हैं एकता मैंने मत भेदभाव रहित देखना एक सभी में वही ब्रह्म है ईश्वर है वास्तव में ईश्वर में सब है ब्रह्म में सब है अधिष्ठान के साथ में अभेद जाता है जैसे आकाश में घट है फिर भी घट में भी आकाश का दिया जाता है घटावचन आकाश उसी प्रकार व्यवहार करते हुए कह दिया जाता है यहाँ सभी में ईश्वर है वह भाव से देख रहा है एक न देखता है दूसरे समत्व न देखता है उच्च नीचे आदि भाव नहीं करता सत्यता शीलम ने स्वभाव स्थिति मैंने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना मर्यादा अनिक्रम है स्थिति दंड दंड निधान का मतलब क्या दंड निधानम एक पद है दंड निधानम का मतलब है प्राणियों को पीड़ा न देना अभय प्रदान करते सबको आर्ज सरलता तथस्त ततस उपरम क्रिया और धीरे धीरे धीरे क्रियां भी उपरम को प्राप्त होना एक ब्राह्मण से वित्तम तदन इत्रेन और गिनाते करे हैं अद्रोह दूसरी व्याख्या और रही है सकल भूतों के विषय में किसी प्रकार का द्रोह नहीं कर्मणा मनसा वाचा गिरा अनु प्रशसतों का प्रशंसनीय स्वभाव यही है कि सब पर अनुग्रह करते हैं केवल दान लेते नहीं है दान दे हैं आजकल ब्राह्मण लेना ही जानते हैं देना जानते हैं अन्य यदा न स आत्मन कर्म और दूसरों के लिए हित नहीं है और अपने लिए भी ये हित नहीं है ऐसा कर्म और पौरष कर्म को वह करने से लज्जित होता है और किसी प्रकार से दुनिया में लज्जित न होना पड़े ऐसा कर्म को कर कभी करता नहीं है अपत्र पेत वा ये ना न तत्कुरियान हो जिसके करने पर लज्जित होना पड़े ऐसे कर्म को कभी नहीं करना चाहिए तत्व कर्म तथा कुरयाद ये निश्लाघ्य संसदी वह कर्म को उस प्रकार से करनी चाहिए जिस प्रकार से भरी सभा में भी आगे प्रशंसा हो सके शीलम समास नई तत्व कुरुषोतम हे कुषोतम तुम्हारे लिए इस ब्राह्मण के स्वभाव के बारे में संक्षेप में तुमको बता दिया है ये सब गुणों का खान है ब्राह्मण में स्पष्ट है? है ये सब गुण क्या है सन्यास के बिल्कुल नजदीक है ये। ये सन्यास में ही सब होना है चाहिए। है, है, है, समता है, दंड त्याग है, मर्याद का अतिक्रमण न करना ये सारे लक्षण सन्यास का लगभग है वो ब्राह्मण होने से नजदीक हो जाता है ब्राह्मण सन्यास के प्रति अनया अनायास उसको अधिकार स्थापित हो जाता है इसलिए इन्होंने यहां विशेषता ब्राह्मण के कहा है तो एवकार का तात्पर्य और विशेषता का तात्पर्य जो मंत्र में ही है एवकार उस एवकार का तात्पर्य को समझना पड़ेगा और जो है आपका कर्म चित्तान ब्राह्मण निर्वेद नास्ते करते ना सदुरु एव अविगच्छित उस एव को करेंगे आवृत्ति करके ब्राह्मण से ही वह इसलिए लिया एवकार से इतर व्यावर्तन क्या करना है अन्य ब्राह्मण जो ये इत गुणों से संपन्न नहीं उनका व्यावर्तन हो जाएगा परीक्ष इस प्रकार के संसार को विचार करके क्या करना चाहिए वो पातक कह रहे देखिए निर्वेद निपूर्व विधि वैराग्या पूर्वक विधि जो धातु विधि ज्ञाने धातु होता है सत्तायाम होता है ना अनेक विद्यति विरूपंध विद्यते तो अनेक अर्थ पांच अर्थों में विधि धातु अलग अलग गणों में पठित है निरुपसर पूर्वक विध धातु का सदा वैराग्यर्थ में रूढ़ समझना वैराग्य माया कुर्याद वैराग्य को प्राप्त कर लेना चाहिए वैराग्य करना चाहिए वैराग्य कैसे करना चाहिए सब वैराग्य प्रकार प्रदर्शित है उस वैराग्य का प्रकार को भी दिखा रहे हैं यह संसार नास्तिक कश्चित अकृत पदार्थ इस संसार में कोई अकृत नित्य पदार्थ नहीं है सब कुछ कृत है अनित्य सर्व ये अन्य लोका कर्मचिता कर्मकृत अषयभूता सारा संसार कैसा है वो कर्मचिता स्वयं के से कर्म से प्राप्त है कर्मकृत्य कर्मकृत के नाते ये सब अनित्य है इति किस्तीप्राय स्त्य है कथात् कुछ भी नित्य नहीं है ये इसका अभिप्राय सर्वंतु कर्म अनित्यशीव साधन सब कुछ जो है कर्म अनित्य सीव भवति तो कर्म जो अनित्य है उसी के ही साधन है सारे ये बात चतुर्दम एवं सर्व कर्म क्योंकि जितना भी कर्म है प्रकार माने गए आप्यम जितना भी क्रिया है कर्म नहीं क्रिया शब्द क्रिया अनित्य क्रिया का साधन है ऐसे समय ना यहां कर्म शब्द से क्रिया लेनी है जिसमें चार प्रकार का ही कार्य उत्पन्न होता है सगल प्रकार के क्रियाओं से नंबर एक कहते हैं सबसे पहला उत्पाद्य होता है उत्पाद्य दूसरा प्राप्य तीसरा संस्कार चौथा विकारी और ये जो आपका आत्मा है जो ब्रह्म है ये उत्पाद्य नहीं है किसी भी कारण से उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है जैसे गेहूं वगैरह को उत्पन्न करते हैं आप वैसे उसको उत्पन्न नहीं कर सकते बच्चे को पैदा करते हैं आप वैसे इसको पैदा नहीं किया जा सकता आत्मा उत्पाद नहीं है घटार के समान भी उत्पाद भी नहीं है किसी भी प्रकार की उत्पादता नहीं हो सकती है नए प्राप्त सर्व्यापत् परिच्छन वस्तुओं को प्राप्त किया सकता है जाकर के यहां से आप जाओगे दिल्ली कहा एक जगह परिचन वस्तु है ना दिल्ली यहां से आप जा सकते हो प्राप्त कर सकते हो नहीं तो प्राप्त नहीं किया जा सकता जब व्यापक कैसे कैसे प्राप्त करेंगे सर्वत्र रही है वो कहीं तो आना जाए नहीं आकाश के समान आकाश सर्वत्र रहे आकाश को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है जहा है आप वहीं आकाश होते संस्कार ही है जैसे लकड़ी है इसको छील छाड़ दो पेंटिंग कर दो या नहीं? है नी उसे संस्कारित हो गया कपड़ा है साबुन लगाओ धो संस्कार कर दिया कमरा है झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ संस्कार हो गया नहीं चावल है धो तो संस्कारित हो गया दूध को धोएंगे तो संस्कार हो गया सब दूध को तो संस्कार कैसे करेंगे आप क्या छलनी से छानेंगे और एक बार देखेंगे आम कौन से करे उबाल देंगे बस हो गया गए संस्कारित हो गया घी है आज्य आवेक्षण अन्याय आज आवेक्षण अन्याय घी को क्या करेंगे धोएंगे कैसे देखना पड़ता है चींटी है ना निकाल लिया, दिया गर्म कर दिया छान दिया यही सब होगा तरीका उसकी सफाई करने और कोई रास्ता चीज के ऊपर निर्भर है आप कैसे संस्कार करते हैं कई चीजें हैं हवा में टांग दिए वो संस्कारित हो गया कम्बल है बाहर टांग वही उसके संस्कार है सोना है उसको तो भई भट्टी बनानी पड़ेगी, घट्टी उसको गाना पड़ेगा उसे मल निकालना है, तो शुद्धिकरण के संस्कार करना पड़ेगा तंकन विद्या, विद्यान तो विद्या का इस प्रकार से हर चीज के संस्कार करने के अलग अलग विद्याएं हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है शोधन किया जाता है वैसे तो आत्मा संस्कार है सर्व्यापक उसका शोधन क्या करेंगे आप वो अत्यंत शुद्ध है उसका संस्कार इतना ही अशुद्ध को संस्कार किया जाता है अशुद्ध को शुद्ध करने की प्रक्रिया का नाम ही संस्कार है समय समय पर हम अस्तम संस्कार करते हैं आप देखो तो बाल को ट्रिमिंग करते हैं कोई दाढ़ी करता है कोई मुझ है, कोई करता है कोई पूरा मुंडन करता है कोई कुछ करता है, है? ये संस्कार है क्या वह संस्कारित करना के तो तो संस्कार करना ना आपको लगता है अशुद्ध सा लग रहा है ठीक नहीं लग रहा है चलो काट फूट ठीक ठाक कर देते अटपटा सा लगा ना गड़बड़ लग रहा है इसी के नाम संस्कार करना इसे तो जब जाके आते हैं क्यों नहाते क्यों फिर रहो पशु जैसे ही रहो नहीं आप मानते काटा शुद्धिकरण हुआ है तो और नहाना पड़ेगा तब मारा जगह ठीक ठाक नहाना जरूरी नहीं जब भी जाएंगे नहाना जरूरी है नहाने से पहले लोग दाढ़ी कर दी कुछ मुझ काटना कुछ बिकना नाखून का नाकून पहला कर लेते ना फिर अशुद्धि माना गया उस अलग कर दिया संस्कारित कर दिया तो अनेक प्रकार से संस्कार होते हैं चीज पर निर्भर होता है इन वैसे आत्मा किसी प्रकार संस्कार है। क्योंकि सदा अशुद्ध है अशुद्धि हो तो उसे साफ सुफ करने के तरीका सोचा जाए संस्कारित किया जाए इन अत्यंत शुद्ध होने के नाते यह संस्कारी भी नहीं है कभी विकारी है क्या कभी विकारी भी नहीं है जैसे दूध को जामन डाल दिया दही बना दिए विकार हो गया यार आप अपने आत्मा में कुछ डाल दो जामन जैसे कुछ फिर वो भ्रम हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना इसलिए आत्मा जो है वह ब्रह्म ही है वह विकारी भी नहीं किसी प्रकार से रखे रख के, रख के विकार हो जाता है दूध है दही है सब्जियां हैं, दाल है पका रखा है क्या होते धीरे धीरे विकार? ऐसे ही रखते तो भी धीरे धीरे अंदर कीड़े हो जाएंगे अपने आप हो जाएंगे खत्म हो जाएगा अब देखा ना उधर अग्रवाल के मकान जो सफाई किए पूरी एक डिब्बी दाल पूरा का पूरा पूरा कीड़ा बनता एयर टाइट डिब्बा देखो अंदर कैसे भगवान की माया ने शायद बना लिया कीड़े और के लोग खा में क्या है आप निकालते हैं तो कीड़े भी अंदर मर जाते हैं जितने मर जाएंगे वो तो भी धीरे धीरे वहीं पर मिट्टी हो जाएगा विकारी विकार विकार से विकार होते जाता है इसलिए कहते हैं इस प्रकार से चारों प्रकार का ही कार्य क्रिया से उत्पन्न किया जा सकता है उनमें से कोई भी नहीं हो सकता यहाँ ब्रह्म में आत्मा में, नाद परम कर्म इससे अधिक क्रियापन्न होने योग्य और कोई विशेष नहीं है वैरागी करने की प्रक्रिया बता रहे हैं ये समझ ना इस संसार चार कोटि में ही आता है पूरा का पूरा उत्पाद है आपके संस्कार और विकारी कोटि में है और मैं कह जाऊ लेकिन हम नित्य न अमृत न अभय न कुटस्ते न अचलेना ध्रुवे न अर्थे न अर्थी ना हूं कदम मैं बिल्कुल नित्य हूँ अमृत हूं अभय हूं, हूं कुटस्थ हूं अचल हूं ध्रुव हूं अर्थे न अर्थी नीत मैं एक अर्थों से अर्थी हूँ और से विपरीत नहीं हूं नित्य हो अत उत्पाद्यादि नहीं हूं अमृत हूं इस संस्कार भी नहीं हूं अभय हूं तो विकार्य भी नहीं हू अचल इस इसमें प्राप्ति नहीं हूं कूटस्तर अचल और ध्रुवन आदि में प्राप्ति भी नहीं हूं अर्थे न अर्थी न तदिकीत इतने नहीं और कहता है वह उस वस्तु को मैं चाहता हूं अर्थ के द्वारा ही मैं अर्थी हूँ कैसा है अर्थ कित्य न अचले न इत्यादि विशेषण उस वस्तु से मैं वास्तव में अर्थी हूँ मैंने ब्रह्म का अर्थी अर्थ्य हूँ आत्मा का अर्थी अर्थ्य हूँ आत्मा का कामना करता हूं नीत इसका विपरीत जो अनित्य है मृत्य है मर्ति है अनित्य है मर्ति है भय है अकुटस्थ है छल है ध्रुवस्तों से नहीं हूँ अतः किंग कर्मण आयास बहुत इत्यं निर्विणो इसलिए वह निर्णय करता है के किस्त व्याख्या निकख्या होगी नृत तक व्याख्या और अब कृत्यन की व्या कर रहे हैं अत किंग कृदेन कर्मणा आयास बहुन एक मेरे को क्या लाभ होगा उस आयास बहुत अधिक आयास वाला कर्म मन कर्मकांड क्रिया का करके क्या फायदा होगा जो कैसे है वह सब अनर्थ तो साधने केवल अनर्थ का साधने इतम निर्विंडो इस प्रकार से विचार करता हुआ वह राज्य को प्राप्त होना चाहिए निर्विंडो अभयम शिवम अकृतम नित्यम पदम ये तद विज्ञान इसलिए करना क्या है वैराग्य को प्राप्त करके आपने उस अभय तो कल्याण स्वरूप शिव तत्व जो अकृत है जो कर्मचल्य नहीं है नित्य उस पद को यद जो ऐसा है उसको विज्ञानार्थम अनुभव करने के लिए विशेषण अधिगमार तो विज्ञान था ना वो के तत्काल विज्ञान विशेष रूप से ब्राह्मण ब्राह्मण है कहा जाए गुरु आचार्य दया संपन्न अभिगछे ऐसे आचार्य के पास जाना चाहिए गुरु के पास कैसा तो गुरु है कैसा तो आचार्य शमदमादि ऐसा नहीं बोल रहे हैं यहां पर भाष्यकार दे को जानकर शब्द बहुत बहुत जरूरी है दया समम हमें से क्या बोलते हैं आप लोग शमदमादि ऐसे कह जाता है अब यहां समी बोलते भाष्यकार जान के दया भी जोड़ दिया आचार्य के लक्षण में ये बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि अज्ञान वशात विद्यार्थी जो शिष्य है उनसे गलतियां होना तो स्वाभाविक अब वो गलतियों पर एक गलती हुई तो नजात राज निकाल दिए तो फायदा दे कब सुधरे रहो है नी एक गलती दो गलती तीन गलती छोटे मोटे गलती सब सहन करना पड़ता है माफ करते रहो कोई बात नहीं कोई बात सुदर जाएगा, सुदर जाएगा। नहीं सुधर जाएगा सुधर जाएगा जब देखेंगे तो बहुत बड़ा गलती कर रहा है सुधरीने का नाम ही नहीं ले रहा फिर कटावट करना पड़ता है, है जब खुद को हानि हो उसकी हो रही है, है? तब आप समझाओ उसको और उसके से दूसरों की भी हानि होने लग गई तो डांटो उसको अब समझाने से काम नहीं चलेगा तो डांटना पड़ेगा पटकारना पड़ेगा और खुद की भी हानि दूसरे की हानि होने के साथ साथ गुरु की भी हानि होने लग जाए तब तो, तो क्या करे स्वर्ग की क्या करें करे सर्व का सर्वस्व हानि कर रहा है सर्व का हानि कर रहा है ऐसे को तो एक ही रास्ता वह तो यहां से जा रा प्रक्रिया ही है, है। दंड भेद में है। भेद तो चलेगा नहीं फूट डालकर कुछ ग्राम होना नहीं है तो कोई राज्य का लड़ाई तो है नहीं कि फूट डाल के राज करो है शिष्यों के पीछे फूट डाल के तमाशा करोड़े तो तो शिष्यों को एकता बनाए रखने की कोशिश करना आपस में गुस्सा हो जाते हैं लड़बिट जाते हैं फूट होती है उसको फिर जोड़ने की कोशिश करना फूट पैदा नहीं करना भेद या नहीं चलता तीन है शाम दान दंड पहले समझाना फिर दान टपट करना फिर जाओ छुट्टी पाई तीन होती है यहाँ इसलिए कहते हैं तीन के लिए पिछले बहुत दया भाव उसके अंदर चाहिए क्रोधी आचार्य हो तो मिनट भर में छुट्टी कर दे नहीं। पीछे बैठो तो गेट आउट ऐसे नहीं करने है ना यही तो होता है पीछे बिठा देते पीछे बैठो नालायक श्रद्धा नहीं इसके अंदर पीछे बैठाने का मतलब है अब तो वही से बाहर चले जाओ और हाँ लेकिन आज भी समझता नहीं है पता नहीं क्या बात है क्यों पीछे बैठा चलो पीछे बैठ जाएंगे चल तो देख रहे हैं भाई पीछे का जिसकी अक्ल आई नहीं चले जाओ करके इसका इशारा है ये इशारे को नहीं समझ रहा है फिर उसका ताना मारते रहेंगे उल्टा सीधा तीसरे कहते दया बहुत चुनौत दया आदि से ऐसा आचार्य गुरु में शास्त्रो भी स्वातंत्रे नवेषण न कर गुरुम एवं अभिगछ गुरु के पास जाना ही चाहिए अपने मन माने पढ़ना नहीं चाहिए जितने बड़ा पंडित होंगे आप अरे शास्त्रो भी सगल शास्त्रों को आपने पारंगत हो गया पद वाक्य प्रमाण पारावार हो गया पद निकरण वाक्य, मीमांसा प्रमाण न्याय इन तीनों में नार-बार समझ लिया पूरा फिर भी शास्त्रोपी स्वातंत्र ब्रह्मज्ञान ज्ञान अन्वेषण न करिया स्वतंत्रता से ब्रह्मज्ञान ज्ञान की अन्वेषण नहीं करनी चाहिए ब्रह्मज्ञान अन्वेषण न कुरिया इसे तो कहा था ना स्वज्ञानज्ञों उसमें सारा आ गया था शास्त्र भाषा है और सब ले लो भला नीतिज्ञ है नियतिज्ञ है धर्मज्ञ है शास्त्रज्ञ है ब्रह्मज्ञ भी है तो भी अपने आप पढ़ना नहीं चाहिए देखो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान फिर विचारक के पास ऐसे ब्रह्म ब्रह्म है ब्रह्म ज्ञानी तो थे ही हो जन्मजात ब्रह्म है घर में उनको ब्रह्म ज्ञान था 12 साल तक घर में ही रह गए ऐसा वर्णन आता हमें 12 साल तक बाहर आए ही नहीं वही संसार में जाना नहीं बाहर निकले 12 साल का बच्चा तो भाग्ये जंगल की ओर पिताजी व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, रुक जा बेटा रुक जा। इतने वैराग्य संसार के प्रति फिर वो भी कहा गए गुरुमेव अवगे वो भी जनक के पास गए अपने ब्रह्म ज्ञान ठीक है यानी परीक्षा के लिए तब आम आदमी आजकल के लोगों के तो कहना ही बिना गुरु का कल्याण काम हो ही नहीं सकता गुरु मेवी की अवधारण फल ये वार्य अवधारण का यही फल है समझना और कैसे चाहे लेकिन समित पानी, समित भार गृहित हस्त समित भार गृहित हस्त समित एक भार लंबा चौड़ा फिर एक गठरी को लिए हुए हाथ में उसको जाना चाहिए और गुरु का विशेषण श्रोत्र अध्ययन श्रोतार्थ संपन्नम अध्ययन श्रुतार्थ संपन्न श्रोत्रियम का कर रहे हैं जिस पर चार हमारा टिप्पण है गुरु मुकाद अध्ययन शास्त्र तदर्थ ज्ञानवंतम गुरु के मुख से अध्ययन के द्वारा अध्ययन ना एक बद तृतीय क्वेश्चन ना अलग अलग छपी है एक कर दो उसको अध्ययन शास्त्र मतलब शास्त्र और उसके अर्थ ज्ञान वाले केवल शास्त्र हटावा नहीं अर्थ ज्ञान से भी संपन्न हो वो श्रोत है और कैसा है ब्रह्मनिष्ठा हित् सर्व कर्माण केवल अद्वे ब्रह्म निष्ठाय ऐसे स्वयं ब्रह्मिष्ठा सकल कर्म और उपासना आदि को त्याग कर केवल अद्वैय ब्रह्म में निष्ठा है जिसका ऐसा व्यक्ति का नाम ब्रह्म निष्ठा मैंने अन्य चीज में चिंतन ही नहीं विचार भी नहीं प्रार कर्मानुसारे न शरीर की क्रियाकला नहीं देता है उस अतिरिक्त पूरी की पूरी उसकी दिमाग वृत्ति जो है ब्रह्मचिंतन में ही है वो ब्रह्मनिष्ठ है केवल ब्रह्मी निष्ठा केवल जो ब्रह्म में उसमें निष्ठा, जिसका स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हो उसी प्रकार जैसे जप निष्ठ तपोनिष्ठ ये सब जैसे प्रोग होते हैं वैसे ब्रह्मनिष्ठ भी समझना तपोनिष्ठ है तप में ही उसकी निष्ठा है तप के अलावा कोई क्रियाकलाप नहीं करना चाहता है जप है जब में ही दिन रात लगा हुआ है 24 घंटा जब जब जब ऐसे दिमाग है कि जहाँ लघु संघा कर रहा है सौच्छ कर रहा है कुछ हाल में चलते रह जाएगी उसके माला चलते रहेगी और माला का अभ्यास तो मन में चलते रहेगा हो खा रहा है पी रहा है चल रहा है दिमाग में इतनी जब इतनी चपनिष्ठ हो ऐसे लोगों को देखा गया है जहां जो जपनिष्ठ लोग है से क्रम है प्रार्थ से भोजन आ गया भोजन खा रहे हैं खाते खाते बैठे हाथ में हुआ रोटी मुंह की तरफ जा रहा है वो नीचे जा रहा है वो वैसे चल रही है दिमाग आ गया फिर प्रार्ग में हो खाने का तो फिर आएगा दिमाग यहाँ फिर हाथ तब तक तब तक ऐसे ही ऐसे जब निष्ठ लोग हाँ से नहीं, मन से ही हाथ थक गया ये हो गया वो हो गया जब करना ही छोड़ दें गुरु जी को क्या करेंगे अब हाँ बार बार बोले महाराज उनका हाथ दर्द होता है ठंड लगता है अरे चलो जब करना छोड़ दे ध्यान करना छोड़ दे सोते रहो यही तो करना पड़ेगा ना वो छोड़ना चाहता है तो जब थोड़ी कान करो अरे मन से करो हाथ से नहीं करो अंदाज तो ही गया एक घंटे में कितना चप हो जाता है एक हजार होता है तो उसको सात सौ ही मान दो मन से करने लगे तो हो सकते मनि तोड़ भाग जाए पर बल्कि और हेरेटर ना पड़े कई बार तो हाथ ही छलते रहता है लगता है मनवा चारों चारो फिरे कर्मा फिरे फिराई मार्थ माला जैसे कभी नहीं हाथ तो माला फिर रहा है तो मन वह और चौहरी दिशा फिर चारों दिशा फिर उसके मन से ही माला चपो मन से जप मानस जब तो सर्वोत्कृष्ट है पहले वही खरी है उपांशु है मानस है आपके माला केवल पहले पहले गिनती के लिए ना आज आपका अनुष्ठान है कि आप निश्चय मुझे दस हजार प्रतिनिधि करना है वो दस की पूर्ति हुई कि नहीं उसके लिए गिनती के लिए, लिए मात्र था अब लोग उल्टा माला निष्ठ हो गए उल्टा खुपड़ी होगा अरे भाई तुम जप निष्ठ हो रहे थे माला निष्ठ हो गया अभी इतनी माला पूरी करने से मतलब है और मंत्र का ना भगवान का ध्यान है ना मां कुछ भी नहीं ना अर्थ का चिंतन है अब व संख्या पूर्ति में लगा रहेगा बस इतनी होगी पूरी होगी संख्यानिष्ठ माला निश्ट नहीं होना है जप होना है और जब क्या है तद भावना अर्थ चिंतन के साथ जब में कहीं भी आपके नाम कितनी प्रकार है ना वही खरीफ उन्हें मुंह से बोलना जोर से आपको सुनाई दे वैसे उपांशु जो आस पड़ोस में किसी को नहीं सुनाई जाना चाहिए वो उपांशु आपको सुनाई दे दूसरों को सुनाई दे वो वही खरी केवल अपने को सुनाई दे वो उपांशु ये अभ्यास करो फिर मानस इसमें सहयोगी शुरू में आपको माला शुरू में माता हाथ से गए माला गिर जाए तो हो में नींद आ गई तब तो गिर गया खट से ये फिर रहा है फिर रहा है ये क्या हो रहा है देखेंगे तो फिर रहा है माला तो जब नहीं रहा था ये हाथ में फिर रहा क्यों तो शुरू शुरू में आपका जो चंचलता को नियंत्रण करेंगे सब बाहि साधन जोड़ा गया है लेकिन एक बार आप जब हो गए सब बाहिशन किसी की जरूरत नहीं ना आसन की जरूरत है ना माला की जरूरत है ना की न किस उसको जपनिष्ठ कहते हैं ज्ञान और विरोधा कभी कोई कर्मी को ब्रह्मनिष्ठता हो नहीं सकता जब कर्मनिष्ठ है वह ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता जब ब्रह्मनिष्ठ है वह कर्मनिष्ठ कभी नहीं हो सकता क्यों कर्म और ज्ञान त्मज्ञान में परस्पर विरोध होने से परस्पर विरोधा उपमर्द पर उपमर्द करता परस्पर विरोध क्या है जहां ब्रह्मिष्ठता हो गई तो कर्मनिष्ठता अपने आप खत्म होगा कर्मनिष्ठता खत्म हुए बिना ब्रह्मिष्ठता में आप जा नहीं सकते जब ब्रह्मिष्टता संपादन हो गया तो कर्मिष्ठता अपने अप आप समाप्त होता है तो कर्म नष्ट ही हो गया तो सात कैसे चलेगा दोनों के दोनों असंभव कि ये ब्रह्मनिष्ठता कर्मनिष्ठता का नाशक है और कर्मनिष्ठता ब्रह्मनिष्ठता में बाधक है आप कर्मनिष्ठ हैं तो ब्रह्मनिष्ठ हो नहीं सकेंगे और ब्रह्मनिष्ठ हैं तो कर्म नहीं कर सकेंगे कर प्रार्थ कर्मसारण जो हो रहा है हो रहा है मुझसे आपको मतलब ही नहीं करते तो कर्तृत्व तो नहीं कर्म से कोई आस्था नहीं क्या कर्म हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ऐसे कोई मतलब नहीं आप फर्क ही नहीं पड़ेगा दिखाई दे सामने कुछ होना है तो आप जरा होना है तो प्रेरणा हो तो अब करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे हम तो प्रेरणा अपने आप हो जाएगी प्राणकर्म की वजह से तो करेगा वो नहीं तो नहीं करेगा कई बार हम लोग भी देखते हैं ठीक है परेशान हो रहा है होने दो तो कुछ करने को नहीं होता अगर देखते हैं तो परेशान हो रहा है चलो कर दिया जाए खुद कर देंगे ये तो प्राण कर्म आदि नहीं तो उपाधि के द्वारा ऐसा होने लग जाता है कि उसमें कर्म में कोई निष्ठा ही नहीं ये करना है ये नहीं करना है ये लफड़े से दूर है वो तो वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है सातम गुरु विधिवत उपसन्न प्रसाद्य पृछेद अक्षरम पुरुषम सत्य इस प्रकार से वह विरक्त पुरुष कहीं भी इस विधि के अनुसार विधिवत उपसन्न विधिवत गुरु के शरण में जाकर के प्रसाद्य उन्हें प्रसन्न करके पृछ पूछनी चाहिए क्या चाहिए? पूछना चाहिए अक्षर पुरुषम सत्यम वह जो सत्य अक्षर तत्व पुरुष तत्व ब्रह्मतत्व उसके बारे में पूछना चाहिए या संयुक्त पाणी पर आन दिल एक बात कह रहे हैं ये मान लो कोई सन्यासी के पास जा रहे हो तो संयुक्त पाने होके क्या फायदा संविधा को लेकर क्या करोगे वहां है वहां तो माल पाणी होते जाना पड़ेगा आज जमाने में आज के यहाँ गुरु के चले जाओ ना बड़े बड़े आश्रम का भी लाया आपके साथ क्या लाए हो पूछेंगे क्या है तुम्हारे इस गटरी कितना लाया कुछ नहीं जा झड़ मर लगाया तो झड़ मर लगा कुछ नहीं खाली हाथ गधा है ना उस रोड पाँच लाख रुपए दे रहा उसको ऑफिस में बुझाना काम ऑफिस का काम देना बढ़िया कपड़ा देंगे ऐसे मैंने देखा नाटक आश्रम मान ला है ना हो कई आश्रम में ही भगा भगा निकाल दो तीन दिन हो गया जाओ बोलोस्तो तीन दिन से नहीं रखते छुट्टी कर देंगे उसको बड़ी दुर्दशा है इसे कहते हैं हाँ समित पानेकर क्या लेंगे विनयोपलक्षण विनय का उपलक्षण विनय भाव से जाना पड़ेगा और कोई राो कुछ चाहिए नहीं ना सन्यासी हो तो सरस्व कर चुका है उसको कोई परिग्रह नहीं है कुछ भी मतलब नहीं है उसको क्या देंगे दिया? कुछ भी नहीं देना है उसके बाद चल विनय भाव से जाना ही असमित पाने अर्थ लेना पड़ता है तो लौकिक दृष्टिया आप भी कुछ लेके जाते फल ले गए दक्षिण भारत नियम होता है देखते हैं कि किस साधु के पास जाएंगे तो कुछ फल फूल ले जाएंगे नहीं, नहीं। गांजे वाला मार्ग तो गांजा ले जाएंगे और क्या घरे जैसा महात्मा वैसा चीज ले जाए। तो इसे समित जाएकर्त विनय का उपलक्षण करता है बात इन्होंने स्पष्ट कहा ऐसे विधिवत शरणागत शिश्य के प्रति क्या करना चाहिए गुरु कोई तस्मे स विद्वानुपन्नाय सम्य प्रशांत चित्ताय सामताये ना क्षम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचक तत्व तो ब्रह्म विद्या तस्मय विधिवत उपसन्नाय विधिवत उपसन्न शरणागत उस विद्यार्थी के लिए स विद्वान वह विद्वान जो गुरु है तस्मय को उपसन्ना तस्मय उपसन्ना स विद्वान उपसन्नाय शिष्य का विशेषण और यहां समझा रहे देखो कैसा होना चाहिए वो निर्वेद वैराग्य समित पाणी इत ही नहीं प्रशांत चित्ताय समान वृत्ताय प्रशांत चित्ताय, वह ब्रह्मवे तक गुरु अपने समीप उपस आए हुए समय प्रकार से प्रशांत चित्त वाला और शमान ने जितेंद्रियो उस शिष्य के लिए शिष्य के प्रति क्या करना चाहिए उसको उस प्रद्या का पूर्ण रूप से उपदेश करना चाहिए ब्रह्म विद्याम तत्व तो ताम ब्रह्म विद्याम तत्व तो उस प्रविद्या को तत्वता प्रोवाच कहना चाहिए यह बहुत बड़ी बात मंत्र में तत्वतः तो क्योंकि चार प्रकार से उपदेश होता है शब्दतः आर्त तत्वत अनुभूति चार पोटी है पहले शब्द शब्द उपदेश कर दिया जैसे होता है ना उच्चारण कराते लघु वगैरह उच्चारण करा दिया आप रख लिए गीता को उच्चारण कर गीता रट लिया उच्चारण कर रट लिया सस्त्र उच्चारण कर रटवा दिए शब्द था ये उपदेश हुआ शुद्ध उच्चारण करने के शिक्षा दी गई ये शब्द था उपदेश फिर उसको बिठा करके एक एक श्लोक लेंगे एक एक शब्द लेंगे उसका धातु प्रत्यय क्या हुआ कैसे हुआ अर्थ क्या है यहां वैसे यौगिका क्या है रूढ़ार्थ क्या है और प्रकरण या लक्ष्यार्थ क्या लेना पड़ेगा तात्पर्यार्थ क्या लेनी पड़ेगी भावार्थ क्या होगा वो सारी बातें जो है अर्थ तक तो उपदेश देना और उसके बाद केवल अर्थ तक तो कहने से काम चलेगा नहीं वो तो परोक्ष ज्ञान हो गया फिर उसकी तत्व तो उपदेश कर देना है उसके पूरे रहस्य को प्रकट करना तो गोप्य तत्व तो बात को बता देना ये जब बचपन से कितने बार गीता कई लोग सुने समझे अन्य चीजों को सुने समझे हैं लेकिन कई बात आप देखते हैं जो गोप्य है। जो आज तक तो सुना ही नहीं आपने वो आपको सुनने को मिल जाता है यहां कितना फर्क है अब आपको आज तक तो मालूम नहीं था आज समझ रहे गीता पूरा बिल्कुल अनुष्ट छंद में है एक श्लोक उसमें एक अक्षर ज्यादा है किसको क्या था? एक गोप्य ऐसी ऐसी बातों को भी बता देना जिसको क्या कहते हैं छ क्यों कहा गया अब कहा लिखते हैं ना भाषा लिखते हैं ना कोई लिखता है कभी कहीं लिख दिया कभी कहीं नहीं लिखा कभी अभी आ गई क्यों आए? इस को क्यों प्रयोग कर रहे चार को क्यों प्रयोग कर रहे हैं ये, ये वकार क्यों आया कभी कोई बता भी देते हैं किसी में कहीं नहीं बताते जहां नहीं बताया पता ना तो गुरु का काम है ने पुस्तक में जो पढ़ लिया वो अर्थ बता दिया कि आप बड़ापन हो गया उसमें ये और अर्थत्व से नहीं तत्त्वता बोलना एक गुरु का स्वीकार और साथ-साथ उतना उत्कृष्ट शिष्य हो तो गुरु का उपदेश हो करते करते साथ अनुभूति हो जाती है गुरु भी जब बोलने लगता है बस भावावेश में आ जाता है अधिकारी पर निर्भर है जैसा अधिकारी सामने बैठा हुआ है विशुद्ध अंतरण वाला अधिकारी है तो जैसे भगवान के मुख से क्या निकला स्वयं मुख पदमादिश्र था जैसे गाय का दूध बछड़े का प्यार में अपने आप बह जाता है स्वयं निकल जाए वो अनुभूति था तब शिष्य को उस समय अनुभूति हो जाएगी जो कहा जा रहा है बात और बात उसके लिए तत्काल साक्षात्कार हो जाएगा उस वो सर्वोत्कृष्फोटी फिर वहां पर जो है ये बात नहीं रह जाएगी पुस्तुस्तु की जरूरत नहीं कुछ जरूरत नहीं गुरोत् मोनम व्याख्यानम शिष्यात् चिन्ह सर्वसंशय वो स्थिति वो अनुभूति तक की भावना है वो तो कोई कोई होगा ऐसा गुरु और ऐसा छेड़ा का संबंध होता ही कहाँ है देखने को मिलना मुश्किल है एक जमाना थी मूर्ति भगवान बैठे हुए युवा गुरु और युवा वृद्धास्त शिष्या वट तरोले इत्या श्लोक है दृष्टामूर्ति मठ में जवान गुरु बैठे हुए हैं ऋषा मूर्ति भगवान सोलह साल के हजारे बुढ़े बुढ़े बुढ़े ऋषि महर्षि बड़े हजारों साल तपस्या तो किए हुए लोग सुना की भाई देखने साक्षात शंकर भगवान जैसे लग रहे हैं दीप ज्ञान मूर्ति आया हुआ है धरातल पे सारे इकट्ठे हजारों के संख्या में हाथ जोड़ के सब प्रार्थना किए भगवान हमें उपदेश दीजिए आपको दीप ज्ञान होनी चाहिए तो बंद के बैठो, वो व्यांग बंद के बैठ गए उपदेश हो गया वो तो शिशु और ऋषि लोग से तैयार थे ना इधर तपस्या से अरे गुरु ने अपना स्वर्प स्थित हुआ केवल ब्रह्म संस्मृति में गए है ना नष्टम तो हुआ स्मृतलब्धा वो अपने उपाधि से ऊपर उठ करके स्वर्प संस्मृति मात्र करने लग गए तो शिष्यों को संस्कृति हो गई अरे वो योग्यता शिष्य की है वो अनुभूति शास्त्रों में नहीं मिलता इसलिए शास्त्र का ये तीन ही प्रकार होती शब्दता तो है इसलिए शब्दतः अर्थतः तत्वतः और अनुभूति अंतिम स्थिति है शिष्य गुरु के बीच में कभी कभी ऐसा शिष्य होते हैं तो गुरु भी उनको वैसा मिलता है वैसे हो जाता है ये जिसके द्वारा अक्षरम पुरुषम सत्यम वेद जिससे कि उस सत्य और अक्षर पुरुष का ज्ञान हो जाए हो जाता है उस ब्रह्म विद्या को तक तो, कथन तो तो करनी चाहिए न्याय अनुसार उतृत से उपदेश कर सशिष्य को अविद्या तार देना चाहिए आचार्य का यह कर्तव्य है होता है यह एक तरह से आचार्य का कर्तव्य को स्पष्ट किया गया तस्मयी स विद्वान गुरु हो। उस शिष्य के लिए वह विद्वान गुरु विद्वान गुर गुरु का तात्पर्य ब्रह्मिद गुरु ब्रह्मिष्ट गुरु उपसन्नाय उपगताय सभी आया हुआ उस शिष्य के लिए और कैसा है सम्यक यथाशास्त्र सम्यक् तथ सम्य प्रशांत चित्ताय समन्वताय तो ये सम्यक जो शब्द है उपग का विशेषण है उपगत आया समीप में आया हुआ कैसे समीप में आया हुआ यथाशास्त्र शास्त्र का जैसा विधि है उस विधि के अनुसार शरणागत हुआ समीप में आया हुआ जो शिष्य है उसके लिए प्रशांत चित्ताया उपरत दर्पादि दोष आया उपरत दर्पादि दोष आया ये बड़ा कठिन काम जिसके अंदर कोई दर्प अहंकाराद न हो दर्प दोष लेकर जब बैठेगा शिष्य वह गुरु को कुछ नहीं समझ रहा है अपने आप को समझ रहा है मैं बहुत कुछ हूँ तो क्या वो पढ़ेगा गुरु से तारको ज्यादा खोपड़ी कुतर करते रहेगा तो उसको भी गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं जग सकती अपने कुतर पर अभिमान करेगा नहीं ये कहा ना मैं पंद्रह साल से पढ़ा अरे दर्प नहीं और इसी का नाम तो दर्प दुर्भिमान अरे तुम पंद्रह साल से जिसको रट रहे हो वो एबीसी प्राइमरी क्लास का वेदांत है क्यों नहीं समझ रहा उसे आगे तो सुनने के लिए हृदय खोलो संकीर्ण मत रहो तुम पंद्रह साल की बात करो भगवान के तो अनेक जन्म संसिद्ध तुम पंद्रह जन्म से भी जो सुन रहे होंगे ना उसे भी त्यागना पड़ता है और आगे का सुनने के लिए तैयार होना पड़ता इतनी विनय भाव होना चाहिए तभी गुरु का मुख से सुना चीज पछती है नहीं तो नहीं अहंकारी को कभी गुरु से सरा चीज पच नहीं सकती भले किसी भी कारण वश गुरु मान ले फैट ले सुन ले, लेकिन उसके हृदय नहीं हो सकता इसे कर, कर रहे हैं प्रशांत प्रशांतलित चित्त जो है वृत्ति रहित हो जाए ऐसा अर्थ नहीं किया सामान्य रूपे ना किंतु कहते हैं दर्प आदि दोष रहता उपरत दर्पायी दोष आये जिसके दर पा जो दोष है वह शांत हो चुकी है समानवित अगर ब्राहेन्द्रियो परमेण च युक्ता चंचल प्रवृत्ति से रहित है जो उस व्यक्ति ऐसा है इंद्रिय संयम से युक्त है संयतेन्द्रिय है सर्वतो विरक्ता वही हो सकता है जो सर्वथ विरक्त तो नहीं हो सकता तरफ से विरक्त हो गया है नारद जी जैसे पहुंचे थे संत कुमार के पास कितना पढ़े लिखे थे वो कितनी विद्याएं पढ़े सारे दिन हैं वो संत कुमार के समी के प्रसन्न में आता है सातवें अध्याय में शुरू में इतनी लंबी चौड़ी लिख उतना तो आज के जीवन कोई पढ़ी नहीं सकता सारा उम्र में भी पूरा उम्र लगा दोगे तो भी उनका लिख में जी उतना पढ़ ही नहीं सकता कोई उतना वो पढ़े थे फिर कुमार शन कुमारण में जाते हैं मैं कुछ नहीं जानता मैं केवल शब्द जाल को जानता हूं बस मंत्र ना कलित्यों श्रुतस्तु तो कहते आप जैसे ऋषियों से मैंने सुना है तरकम आपकलित आप तो शोक से तर जाता है मेरे को अभी लगता है नहीं अभी कुछ बाकी है जानना समझना अनुभव में कुछ कमी लग रहा है मेरे अंदर शोक है जो तो सब तरफ से सब कुछ को जान के भी विरक्त हो वही वास्तव ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो जाता है और सुनते सुनते सुनते सुनते उनको ज्ञान हो गया अनुभव हो गया बुमा विद्या उत्तरो बताते गए और अनुभव होते गया उनको विज्ञान है ना ये ना पुलिंग है आगे है भले ताम इसलिए कौन सी विद्या लेना परा विद्या के द्वारा अक्षरम जिसको पहले संकेत कर चुके हैं अदृश्यदि विशेषण अदृश्यदि विशेषण से जो कहा गया था तदेव अक्षरम पुरुष सेम वही अक्षर जो पुरुशब्द क्यों है पूर्णाक्ष्य हो गया वो ब्रह्म क्योंकि निरपाध दृष्टिया पूर्ण होने से पूरी में इस शरीर में शहन करने से इसलिए उसको क्या कहते हैं हम पुरुष कहते हैं ऐसा सत्यम और वो सत्य तदेव परमार्थ स्वाभाव सत्य का परमार्थ स्वभाव वाला वही है अन्य सब व्यावहारिक या प्रादिभाषिक स्वभाव वाले हैं पारवार्तिक स्वभाव वाले नहीं च अक्ष अक्षरणात है यहां भाषा का जान करके अक्षर शब्द की तीन वित्पत्ति कर दे रहे हैं देखिए एक विपत्ति वित्पत्ति अक्षरणार्थ जब क्षरण ना होता दूसरा अक्षतत्ता क्षत नहीं होता है तीसरा अक्षयत्व क्षय नहीं होता है इसलिए इसका नाम अक्षर है क्षरण ने बहना गिरना टपकना ऐसा क्षरण न बहाता है न गिरता है न टपकता है अक्षतत्व क्षत होना टूटना कटना चोट लगना ऐसे भी नहीं कोई सवयव नहीं है पहला पहले ध्रवभूत वस्तु ना होने से जो द्रविभूत वस्तु क्या होते जल बहता है घी टपकता है है ना जो ध्रवीभूत पदार्थ होंगे वो क्षरण होते हैं और जो ठोस वो क्षत हो जाते हैं जो पेड़ है काट दिया हाथ है पैर है चोट लग गया क्षतिग्रस्त हो जाती है हार ऐसे बिन जितने सब क्षय होते धीरे धीरे क्षीण हो जाता है नष्ट हो जाता है तीन अलग धातु मान करके या भाषिकात यह अक्षरण अक्षतवाद अक्षर वेद जिस ब्रहिद्या से जान पाए को ज्ञान पाये जाना ब्रहिद्या को तत्व जैसा है अनादि परंपरा से ये नद चक्षर है कहा था न ईशावास में भी सब जगह है ना ये तद प्रसन्द में भी सब जगह आता है बार बार कि जो हमारे गुरु परंपरा थे जैसे मैंने सुना है मुझे सुनाया गया था वही हम आपको सुना देंगे बस हम नहीं जानते इस विषय में अधिक पूछो मत बोलो मत या नहीं तो परंपरा में बात बस ये जैसी कही गई वैसे सुना दिया यथाव प्रोवाच प्रभ्रुआ कहना चाहिए इसका अर्थ है वाचा है लिट लकार देखने में उसको लोट बना लेना प्रभ्रुया इस मंत्र का तात्पर्य एक पंक्तिशांत में देरे रहे आचार्य से आप नियमा शिष्य के लिए नियम है वैसे आचार्य के लिए भी नियम लागू हो रहा है क्या ये न्याय प्राप्त सरम अविद्या अविद्या महासमुद से न्यायता माने शास्त्र के अनुसार शरणागत जो सच्छ्य सच्छ्य। सब शिष्य देखो जान के भाषा सब सब शिष्य बोला यहां पर अभी शिष्य बन के तो बहुत आ जाते हैं इन सब शिष्य तो कोई कोई होता है उनमें से बाकी सब बंदरबांट हैं सब है सब है सब शिष्य तो कोई कोई निकलता है बाकी सब तो पता नहीं कौन किस उद्देश्य से है क्या है क्या नहीं है अब टाइम कहीं तो टाइम काटने के लिए रहते हैं ऋषिकेश सरदार क्यों रह रहे ए, वहां लोग कहेंगे ना मेरे साल तपस्या किए थे वहां हिमालय में इसलिए रहते हैं लोग उनको पढ़ने से मतलब नहीं कहीं तो ऐसे पढ़ते ही नहीं इसीलिए हरिद्वार शर्ष में इधर उधर रह जाएंगे बुधनाथ फोटो खींच लेंगे और बाद प्रिंट कर देंगे हम देखो इतना तो किया पर बहुत तो ऐसे है तीसरे कहते शिष्य की जो माने हैं कि शिष्य को संसार समुद्र से पार करना है कहते सच शिष्य को न्याय प्राप्त है और सब शिष्य है उसका विस्तारण करना अविद्यालय समुद्र से यह गुरु का कर्तव्य ऐसा समझ कह रहे नियम लागू हो गया अब भाषकर ऐसे शब्द रोह करके जान करके जो है ऐसा फिट कर दिया अब गुरु पर कोई दोष नहीं दे सकते आपने हमको तारा नहीं तुम सब शिष्य नहीं है बोल दिया जाएगा तुम सब शिष्य होते तुम भी अविद्या समझ से पार हो जाते तुम सब शिष्य नहीं है यदि तुम पार नहीं हुए तो मैं क्या करूंगा तुम शिष्य थे केवल इसे तुम्हें शब्द ज्ञान हो गया या अर्थ ज्ञान हो गया दृष्टान्त ज्ञान हो गया बहुत तो ऐसे दृष्टान्त लिखने में लगे रहते हैं। ज्ञान के लिए एक ब्रह्मचारी रामचंद्र शास्त्र था तो पहला ग्रुप पढ़ा में 1990 में उसमें पढ़ता था था यूपी का और वो जितने दृष्टांत कहानियां बताई गई है सब लिखता था और जितने जड़ी बूटी और कुछ बताया था ना वो सब लिखता था और उसने कुछ शास्त्र सुना मतलब नहीं पढ़ाने को मतलब और जड़ी बूटियों को लिख लिया कभी ये दो से हमारा काम चल जाए कर करेंगे हम दृष्टांतों के आधार पर बुटिया पूड़िया बांध बांध कर बांट करेंगे हमारा फर्स्ट क्लास धंधा चलेगा क्या जरूरत चले <laughs> है प्रमोद्यान की ऐसे विशेष हमने देखा दुकान होते हैं जैसे ए टू जेड आइटम उसमें इसलिए बात न्याय तो प्राप्त भी हो मैंने विधिवत शास्त्र में जैसा कहा गया हो वैसे तथविधि परिप्रश्वाधन श्रद्धा लाभ प्रसिद्ध अंतरंग साधन इतने सर्व साधन संपन्न साधन चतुष्टी से भी संपन्न वैराग्य विवेक है ना सट संपत्ति मुक्षता ये सारी चीजों से युक्त होकर के विधिवत समित पानी या भाव से युक्त होकर के शरणागत हो और सत्शिष्य हो असदभाविक न हो सदभाविक शिष्य हो ऐसे शिष्य का अविद्या समुद्र से निस्तारण करना यह आचार्य के प्रति नियम है यह संकेत इस से दिया गया है यह कह कर गए साथ, साथ प्रथम मंडक का द्वितीय खंड के साथ में प्रथम मंडक को भी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है और द्वितीय मंडक आरंभ होगा